तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रहलाद वाघेला है जो बनास काटा से बिलोंग करते हैं और काफ़ी समय से डेयरी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं और बहुत सारी बातें उनसे होगी तो आप सभी की तरफ से डॉक्टर प्रहलाद जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू जी डॉक्टर प्रलाद जी मेरी और आपकी पहली मुलाकात है और अभी इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं रेडियो मधुवन को जो सुन रहे हैं वो भी आपकी आवाज़ से पहली बार रूबरू हो रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं मैं डॉक्टर प्रलाद वाघेला बनास के अंदर सीनियर मैनेजर क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ मैं बनासकाटा जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ जो कि गुजरात के अंदर माउंट आबू के पास में ही जो डिस्ट्रिक्ट रहता है बनासकाटा जिसको बोला जाता है बनासकाटा के अंदर हम लोग काम करते हैं हम अमूल ग्रुप के रहते अमूल ग्रुप के अंदर रहने वाले जितने भी कोऑपरेटिव हैं उसमें से बिलोंग उस करते हैं और हम जो है वो अमूल ग्रुप के करीबन पंद्रह से भी ज़्यादा डेरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनमें से सबसे बड़ा डेरी कोऑपरेटिव है हम बनासकाटा डिस्ट्रिक कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन जो कि पूरे बनासकाटा के गाँव में से और दूध उत्पादकों के पास से हम लोग दूध इकट्ठा करने का काम करते हैं हम बेजिकली कॉपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है मतलब कि सहकारी संगठन है हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है कि बनासकांटा जिले के अंदर जितने भी हमारे दूध उत्पादक भाई और बहने हैं उनको साथ लेके चलना है उनका सबका विकास करना है तो साथ चल के सबका विकास करना वो हमारा मूलभूत उद्देश्य है आज बनास काटा डेयरी जो बनास डेयरी के जाम नाम से जाना जाता है अमूल ग्रुप की सबसे बड़ी डेयरी है हम हमारे ज़िले के करीबन कुल कुल कुल मिला के जैसे साढ़े तीन लाख दूध उत्पादक भाइयों बहनों से दूध इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं सुबह और शाम दोनों मिला के जो दूध हमारे पास प्राप्त होता है वो साढ़े लाख दूध उत्पादक भाई और बहनों जो कि हमारे सभासद भी हैं एट द सेम टाइम हमारे पूरे ज़िले के अंदर 1200 से भी ज़्यादा 1250 सौ पचास समितियाँ जो है दूध कॉपरेटिव की समितियाँ हैं वो 1250 गांवों के अंदर रहती हैं और वहीं से हम लोग दूध लाते हैं 1965 1969 के अंदर हम लोग ने ये डेयरी कोऑपरेटिव का शुरुआत किया था उस टाइम के हमारे जो फाउंडर चेयरमैन जो कि हमारे प्रमुख रहे हैं वो गलबा भाई, भाई पटेल हैं आज सबको भी पता होगा कि 10 दिसंबर 2016 के अंदर अभी करीबन दो महीने पहले माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब भी बनासकांटा के अंदर आए थे और हमारे यहाँ पे कार्यक्रम किया था मैं आपको बता बता के हर्ष की अनुभूति करता हूँ कि जो गलवा भाई, भाई पटेल ने ये बनासकांटा डेयरी का की शुरुआत की थी उनका जन्म शताब्दी साल हम इस बार सेलिब्रेट करने जा रहे हैं और अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं इसलिए भी इसका बहुत प्रावधान है कि हम ये हमारे जो फाउंडर चेयरमैन हैं उनका जो शताब्दी साल है उनको हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हम इस साल के दरमियान लाएंगे बनासकरा डेयरी आज साढ़ा बारह सौ में से सुबह शाम जो दूध लाती है वो करीबन 50 लाख दैनिक दूध लाते हैं जो कि भारतवर्ष का भारत देश का सबसे बड़ा डेयरी है तो इसके चलते जो अभी ये हम साल सेलिब्रेट करने जा रहे हैं उनमें से हमारा अभी एक सोच है हमारे चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी साहब हैं जो कि गुजरात सरकार के अंदर भी आ, हेल्थ मिनिस्टर हैं और हमारे डेयरी के भी चेयरमैन हैं तो उनका ऐसा मानना है और उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस साल के दरमियान लाए हैं उनमें से जो एक प्रोग्राम हैं उनका नाम है कम्यूनिटी रेडियो स्टेशन तो कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या होता है कैसे ऑपरेट करता है कैसे उसकी लाइसेंस लाने की प्रावधान और पूरा जो प्रोसीजर्स है वो जानने के लिए हमारे आज यहाँ आने का जो अवसर है वो मालूम हमको मिला है और अभी हमने ब्रह्मा कुमारी का कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो कि मधुबन के नाम से जाना जाता है सुनते रहो मुस्कुराते रहो जो उनका स्लोगान है उसके चलते ये रेडियो स्टेशन का मुलाकात लेने के लिए हम लोग आए हैं हम हमारे साथ साथी मित्र हमारे जो हैं वो है हमारे आईटी डिपार्टमेंट के हेड श्री पंकेश गोहल साहब हैं और हमारे ऑटोमेशन डिपार्टमेंट के विनय भाई चौधरी भी हमारे साथ हैं हम तीनों मिलकर आज यहाँ पे देखने के लिए आए हैं कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन क्या है कैसे चलता है उनका उद्देश्य का है और अभी हमारा जो हमारी जो इच्छा है वो यही है हमारे चेयरमैन और हमारे बोर्ड डायरेक्टर्स हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर साहब सब लोगों की जो इच्छा है वो यही है कि हम बनासकांटा ज़िले के अंदर ऐसा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लगाए और उनके चलते हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है वो यही है कि बनासकाठा के ज़िले के अंदर जितने भी हमारे खुद के दूध उत्पादक भाई और बहनें हैं उनका सर्वांगी विकास हो दूध का तो डेयरी के चलते कामकाज होने वाला ही है बट उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़िंदगी बेहतर हो उसके लिए जो कुछ भी इनपुट्स देना है वो हम इस कम्युनिटी रेडियो के स्टेशन के माध्यम से ही देंगे ऐसा हमारा सोचना है तो ये उद्देश्य के चलते हम लोग यहाँ पे आए हैं हम जो बनासकाटा डेयरी की बात करते हैं तो अगर 1969-70s 1970 की बात करते हैं हम भी बहुत छोटे थे थोड़े थोड़े 10 लीटर 50 लीटर 100 लीटर 500 लीटर और हज़ार लीटर से डेरी की शुरुआत की थी आज हम बहुत गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम भारतवर्ष के भारत देश की सबसे बड़ी डेयरी कोऑपरेटिव हैं ये ऐसे नहीं बनी बहुत सारे लोगों ने इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल जितने भी हमारे नेता लोग हैं उन लोगों ने भी बहुत अच्छा उनका इन्वॉलमेंट किया है उनका योगदान दिया है साथों साथ जो हमारे प्रोफेशनल्स मैनेजर से उन्होंने भी बहुत सारा योगदान दिया है और उसके फलस्वरूप साथों साथ बनासकाठा ज़िले के जितने भी हमारे दूध उत्पादक भाई और बहन हैं उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया है बहुत कमियाँ उनको थी उन्होंने बहुत परिश्रम किया है बहुत काम किया है पूरी लगन से कमिटमेंट से आज पूरे ज़िले के अंदर मैं ऐसा माना जाता हूँ कि बनासकाठा डेयरी जो है वो पूरे ज़िले की ग्रोथ इंजिन विकास का इंजिन है और आज बनासकांठा ज़िले के अंदर हम रोज़ाना करीबन पंद्रह से सोलह करोड़ रुपया दूध की आमदनी की वजह से ज़िले के अंदर दे रहे हैं पंद्रह दिन के अंदर हम लोग पेमेंट देखा जाए तो ढाई से ढाई करोड़ के आसपास देते हैं और पूरे सालाना पाँच हज़ार से भी ज़्यादा पाँच हज़ार करोड़ से भी ज़्यादा पैसा दूध के माध्यम से डेरी की ओर से गाँव के अंदर जाता है दूध उत्पादकों के पास जाता है तो यह सबसे बड़ा माध्यम है जो कि उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है सुधार करता है आज अगर डेयरी की मैं बात करता हूँ तो पूरे डेयरी के अंदर जितने भी इनपुट्स उनको चाहिए हम हर साल हर महीने हर दिन जहाँ पे भी हमारे प्रोफेशनल्स का उनके साथ कुछ संपर्क होता है कुछ बातचीत होती है विचार विमर्श होते हैं तो हमारा यही एक सेंटर में मुद्दा हो रहता है कि बनासकांठा ज़िले के अंदर जितने भी हमारे दूध उत्पादक भाई और बहनें हैं जो कि हमारे सभा भी हैं और हमारे ओनर भी हैं तो उनका विकास कैसे किए जाए वो हमारा एक सेंटर पॉइंट है ये केंद्र मध्य बिंदु को नज़र के सामने रखते हुए हम लोग सारी नीतियाँ उस हिसाब से वो केंद्र में रखते हुए ही बनाते हैं आज बनासकारा डेयरी के अंदर हम हम ऐसा मतलब मानते हैं कि करीबन 16 लाख जानवर जो पशु दूध देने वाले पशु हैं वो करीबन 16 लाख जैसे हैं उन पशुओं की मरम्मत करना उनको ठीक करना अगर बीमार हुए है तो ठीक करना से लेके संवर्धन का काम ब्रीडिंग जिसको बोलते हैं वो ब्रीडिंग का काम भी करते हैं जिसके चलते नेक्स्ट टाइम आगामी फ्यूचर जनरेशन जो हमारा है वो ज़्यादा दूध देने वाला हो ताकि ये बनासकांटा डेयरी का विकास भी हो और साथो साथ हमारे दूध उत्पादक को भी कुछ पैसे ज़्यादा ही मिलें तो ये हमारा ये हमारा मूलभूत उद्देश्य है तो ब्रीडिंग एंड एन एनिमल हस्बेंड्री एक्टिविटी पशुपालन की जो प्रवृत्तियां हैं वो हम सब लोग हमारे डॉक्टर्स के चलते देते हैं उनको आपकी जानकारी हेतु आपको बता देता हूँ कि बनासकाटा डेयरी में आज करीब एक सौ डॉक्टर हैं जो सुबह शाम और रात को भी वेटररी सर्विसेस दे रहे हैं वेटनरी का कामकाज कर रहे हैं और पशुओं के मरामत से लेकर उनका संवर्धन का काम भी कर रहे हैं तो ये मेरे हिसाब से मैं ऐसा माना जाता है पूरे बनासकाठा के लोग भी बोलते हैं कि अगर खुद आदमी कोई बीमार हो जाता है तो उनको मानवी का डॉक्टर नहीं मिलता है बट अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है तो उनको तुरंत प्रभाव से जानवरों का डॉक्टर मिल जाता है तो यही तो प्रावधान है क्योंकि कोई भी डेयरी को अगर आगे बढ़ाना है तो बेसिक गाँव के अंदर उनके पशुओं के साथ रह के उनकी मरम्मत करके और उनका ठीक ठाक करके अगर आप काम करेंगे तो मुझे मेरा ऐसा मानना है कि आप दूध के अंदर बहुत ज़्यादा विकास कर सकते हैं तो ये वेटनरी की बात हुई उनके बाद जो हमारे मेंबर्स हैं हमारे जो सफासद हैं दूध उत्पादक भाई और बहनें उनका भी विकास करना बहुत जरूरी है समय के साथ बहुत प्रोग्राम्स जो हमारे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि हमारा सेंटर पॉइंट है और भारत सरकार का एक ऐसा इंडिपेंडेंट यूनिट है जो कि पूरे देश के अंदर अमूल मॉडल अमूल मॉडल को रेप्लिकेट करता है तो अमूल मॉडल को जो रेप्लिकेट करता है उनका बेसिक काम यही है कि गांव-गांव गाँग, रूरल इंडिया ग्राम व जो भारत है उनका विकास करना है तो ऐसे एन का जो प्रावधान है और उस हिसाब से वो काम करती हैं तो उनके सहयोग से भी हमारे डे का बहुत विकास हुआ है उन्होंने और हमारे जो फेडरेशन एपेक्स मार्केटिंग बॉडी है जो हम हम जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो सभी अमूल के प्रोडक्ट्स को बाज़ार में बेचने का काम करते हैं उनके भी माध्यम से और उनको भी सहयोग से एन और फेडरेशन के सहयोग से ये सभासद के विकास के जो कार्यक्रम हैं जिसके अंदर उनका नेतृत्व विकास दूध का स्वच्छ दूध उत्पादन से लेकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं वो हम कर रहे हैं और ये सब एक्टिविटीज़ जो है जो कि इनपुट हमारा डिपार्टमेंट है वेटरनरी, मिल्क प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट एंड कोऑपरेटिव डेवलपमेंट जैट इस मतलब उनका नाम है सीरी डिपार्टमेंट तो ये तीन जो डिपार्टमेंट हैं वो मिल पूरे गाँव के अंदर बनासकांटा के सभी गाँव और दूध सभाद भाइयों और बहनों का विकास करते हैं और उनके लिए उनके लिए जिस समय की जो डिमांड है और मांग है उस हिसाब से उनका प्रोग्राम बना के लीडरशिप लीडरशिप का काम करते हैं तो ये एक प्रभाग हुआ कि जो कि गाँव के अंदर ही काम करता है बाकी जो दूध सुबह शाम टेंकर्स के अंदर आए या कैंस के अंदर आए आपकी जानकारी हेतु मैं बता देता हूँ भारत की एकमात्र डेयरी है जिसके अंदर हमारे आ, अगर पचास लाख भी दूध आता है तो उसमें से पिस्तालीस लाख से भी ज़्यादा दूध हमारे बल यूनिट से आता है इसका मतलब कि गाँव में ही दूध ठंडा हो जाता है जैसे आपके घर में फ्रिज होता है ऐसे पूरे गाँव का फ्रिज हमने गांव में ही लगा दिया है उसका नाम है बल चिलिंग यूनिट तो बल चीलिंग यूनिट के अंदर ही दूध चार डिग्री से पाँच डिग्री ठंडा हो जाता है और वहीं से ही ऐसा ठंडा दूध डेयरी में आता है आप समझ सकते हैं कि जो दूध वहीं पर अगर ठंडा हो जाता है तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी जो मूमेंट्स है वो बहुत कम हो जाती है ताकि दूध की क्वालिटी बरकरार रहती है और ऐसा बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल क्वालिटी का दूध हम हमारे डेयरी के अंदर लाते हैं डेयरी के अंदर बहुत सारे प्रोविजंस हैं बहुत सारे प्रभाग हैं और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि ये दूध के अंदर कन्वर्जन का, का काम करते हैं वैल्यडेशन का, का काम करते हैं और हम लोग दूध की थैली से ले दही छाछ मक्खन टेट्रा मिल्क पाउडर चीज़ और पनीर से लेके बहुत वैल्यूडेड प्रोडक्ट्स जो कि आप पूरे भारतवर्ष के अंदर अमूल के माध्यम से जितने भी प्रोडक्ट्स आप खा रहे हैं और उपयोग कर रहे हैं पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप खुशी खुशी अमूल का दूध एंड दूध की बनावटों का उपयोग करते हैं आप हमारे बड़े वैल्यूएबल कस्टमर्स हैं तो मैं कस्टमर्स को भी नमन करता हूं और उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप बारी बारी हमारी प्रोडक्ट्स को उपयोग करते हैं आपके फैमिली के लिए ले जाते हैं जिनके चलते ये पूरे गाँव का बिज़नेस चल रहा है तो गाँव का उत्थान आपकी वजह से ही हो रहा है तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ हम इतने जो प्रोडक्ट्स हमारे डेयरी के अंदर बना रहे हैं बनासकाटा डेयरी जो है अभी पालमपुर के अंदर है और 122 एकड़ के अंदर ज़मीन के अंदर हम ये डेयरी लगाया है और ये डेयरी के अंदर बहुत मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन प्लांट हमने यहाँ पे लगाए हैं वेल्यूडेड प्लांट्स भी लगाए हैं बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया है आपको आपको बता के बता के मुझे बहुत खुशी होगी कि बनासकाटा जिले क्योंकि कोऑपरेटिव डेयरी है तो कोऑपरेटिव डेयरी का मतलब ये है कि गाँव के लोगों ने पैसा लगाया है उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो गाँव के बनासकटा जिले के गाँव के लोगों ने आज बनासकटा डेयरी के अंदर करीबन 1500 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है अपना पैसा लगाया है और उसके चलते हमने बहुत सारे मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स लगाए और ये प्लांट्स के अंदर दूध का प्रोसेसिंग से लेके पाशुलेसिंग से लेके विविध प्रोडक्ट्स बनती है अमूल की जितने भी प्रोडक्ट्स आप खाते हैं उसमें चॉकलेट के अलावा सभी प्रोडक्ट हमारे यहाँ पे बनासकाठा डेयरी में बन रही हैं और उसके फिर फेडरेशन के माध्यम से पूरे भारत वर्ष के अंदर भारत देश के अंदर और भारत देश के बाहर भी करीबन 25 से भी ज़्यादा देशों के अंदर एक्सपोर्ट होता है तो ये पूरा जो बिजनेस है वो दूध के अंदर कन्वर्जन करके वैल्यूएशन करके हमने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और आप जो उपभोक्ता हैं वो आप खुशी खुशी उनको खाते हैं तब जाके पूरा साइकिल इकोनॉमिक साइकिल चलता है आप पैसे देते हैं वो पैसा बैक टू दी प्रोड्यूसर्स मतलब हमारे जो दूध उत्पादक हैं उनके पास जाता है मैं मेरा ऐसा भी मानना है कि पूरे वर् पूरे ग्लोब पूरे दुनिया के अंदर ऐसा अमूल जो मॉडल है जो कि मार्केट में से मुझे जो एक रुपया भी अगर सेल्स मनी मिलता है रुपया मिलता है तो उसमें से पच्चीस पैसा से भी ज़्यादा पैसा मैं प्रोड्यूसर्स को दे रहा हूँ तो ए, ऐसा मॉडल दुनिया के अंदर कहीं पर भी नहीं है जहाँ पर प्रोड्यूसर्स सेल्स रुपीज़ का एट्टी से भी ज़्यादा पैसा अपने पास लेता हो या दे उनको देते हैं तो ये बहुत अच्छा मॉडल है जिसके चलते पूरे बनासकांटा का बहुत विकास हुआ है बनासकांटा के अंदर डेयरी के अलावा एग्रीकल्चर का भी बहुत अच्छा प्रावधान रहा है तो खेती के अंदर भी वो लोग आज आ, साइंस से लेके मतलब विज्ञान से लेके जितनी भी अवेलेबल टेक्नोलॉजी हैं वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं आपके जानकारी हेतु मुझे बना के मुझे बता के बहुत हर्ष होता है कि हमारा जो डिसा एरिया है वो ड्रीप इरीगेशन एंड के अंदर नंबर वन तहसील है पूरे देश के अंदर तो ये बताने से गर्व होता है कि हमारे यहाँ पे पोटेटो से लेके अनार से लेके बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूस हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं और एग्रीकल्चर भी प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि हमारे खेती के अंदर हमारे दूध उत्पादक दूध का तो काम करते हैं बस साथ खेतीवा खेती का भी काम करते हैं तो दोनों जो है उनके चलते पूरा बनासकाटा का इकोनॉमी चल रहा है बनासकांटा के ज़िले के अंदर कोई इंडस्ट्री का प्रावधान बहुत ज़्यादा नहीं है ये दोनों ही ऐसे बड़े बिजनेस है बड़े मॉडल है एक खेती और एक है पशुपालन तो दोनों साइड बाइड चलते हैं पूरे बनासकाटा ज़िले का विकास हो रहा है डॉक्टर प्रहलाद जी मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि दूध उत्पादन और दूध जहाँ से आपको मिलता है वो सारा एक बहुत ही अच्छी तरह से सुचारू रूप से आप करते हैं yes. और साथ साथ में एग्रीकल्चर के बारे में भी आपने बताया कि डीसा में इस तरह से एग्रीकल्चर का काम भी हुँ. हो रहा है तो अभी वर्तमान समय को देखते हुए आप जिस तरह से कम्युनिटी का उत्थान के लिए जो कार्यक्रम पूरे साल भर में रखने वाले हैं वैसे आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी बात किया और उन्होंने भी कहा था कि श्वेत क्रांति तो हो गई है अभी मधु क्रांति की जरूरत है जो पूरे डिशा से शुरू होगा हाँ। और यहाँ से शुरू होगा पूरे देश में जाएगा हाँ तो जो मधु क्रांति के बारे में माननीय प्रधानमंत्री साहब ने बताया था तो उसके लिए किस तरह का पहल हो रहा है उसके बारे में बताया हाँ जी तो इसके अंदर जो है कि अभी हमारा एक थोड़ा प्रभाग छोटा अभी है अभी जिसको हम बनाने वाले हैं अभी आने वाले समय के अंदर वो जो प्रभाग, प्रभाग है उसके अंदर हम गाँव के अंदर जो प्रोड्यूसर्स के पास जो इच्छुक है कुछ काम करने चलता है कुछ काम नया काम करने की गुंजाइश सकता है और उनकी इच्छा है उनको हम अभी हमारे यहां से जो जिसको बोलते हैं हनी नो हनी बीस तो जो मक्खियां हैं वो मक्खियां से लेके वो मक्खिया की मधुमक्खी की पेटी पेटी जो पेटी है वो हम दे रहे हैं और उनके चलते मधु का प्रोडक्शन जो है वो हो रहा है अभी हमने तीन महीने पहले लगाने की शुरुआत की थी अभी धीरे धीरे धीरे हमारे पास हमारे जो एक डॉक्टर महेश भडोलकर करके हैं जी। वो अभी ये प्रभाग को संभाल रहे हैं उनके साथ भी बहुत साथी काम कर रहे हैं तो उसके अंदर भी हम लोग अभी मुझे ऐसा मान मतलब मैं अभी जो बोल रहा हूँ तब तक कि आ, आज करीबन दो लीटर से भी ज़्यादा मधु वो हमारे पास अभी अवेलेबल है मार्केट के लिए भी अवेलेबल हैं तो हम इसके लिए भी इनका विकास करने के लिए भी बहुत कटिबद्ध हैं क्योंकि ये खेती से जुला हुआ बिजनेस है और हमारे जो दूध उत्पादक हैं उनको भी एक साइड इनकम मिले वो हमारा हेतु है और एट द सेम टाइम मार्केट के अंदर जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको प्योर सेफ गुड क्वालिटी एंड सेफ हनी मिले ऐसा हमारा प्रावधान है तो उसके चलते इसका हमारा नंबर प्रयास है जो आगे जाके पूरे जिले के अंदर दूध खेती और ये मधु मधु का बिजनेस भी चलता रहे ताकि हमारे दूध उत्पादक जो है उनका सर्वागी विकास हो वो हमारा केंद्र बिंदु है जी डॉक्टर प्रहलाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जो शुरुआत आपने की है अच्छी शुरुआत है और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं किसान भाई बहने अगर सुन रहे हैं तो ज़रूर इन सभी बातों का ध्यान रखें और एक जैसे कि समूह के साथ ये काम चलता है ग्रुप के साथ काम हाँ चलता है तो एक अच्छे ग्रुप बनाने के लिए किस तरह का एक छोटा सा प्लानिंग करके हम लोग कर सकते हैं उसके बारे में बताइए हाँ जी जैसे कि जैसे किसानों का एक समूह है पंद्रह बीस सोलह लोगों का एक समूह बनता है फिर वो ग्रुप बना के आगे चलते हैं तो एक सुचारू रूप से ग्रुप चले किसानों का क्योंकि क्या होता है जब भी कोई बड़े प्लांट के साथ हम जुड़ते हैं तो एक संगठन साथ में जाता है तो काम अच्छा बनता है एक व्यक्ति दूध लेके नहीं जाएगा और नहीं जाएगा देगा बिना तो वो संगठन जो है किसानों का बना रहे क्यूँकी वो संगठन कभी कभी जो है बनता नहीं है तो कुछ दूध उत्पादक भी होते हैं कुछ अच्छे किसान भी होंगे तो वो नहीं जुड़ पाते हैं मास्क के नहीं जुड़ पाते हैं तो उनका जो प्रॉफिट है वो नहीं मिलता उतना तो तो यही मैं बोल रहा हूं मधु की बात करेंगे जी, जी, कल जाके हम पोटेटो प्रोसेसिंग की बात करेंगे अनार प्रोसेसिंग की बात करेंगे तो ये सभी चीजों के अंदर हमारा जो पर्पज यही है कि सब मिलकर आए सब साथ में अगर रहेंगे तो साथ में माँ के चलते संगठन के साथ संगठन का विकास करना बहुत इजी होता है आम आदमी प्रत्येक आदमी एक एक आदमी को कोई डायरेक्टली टच नहीं कर पाता बींग अ कोऑपरेटिव हम जैसे कोऑपरेटिव हैं तो कोऑपरेटिव के अंदर सबको साथ लेकर चलेंगे तो अच्छी बात है आज कोऑपरेटिव का जो मूलभूत उद्देश्य है वो आज यही है कि आज सुबह में आप समझ सकते हैं कि पूरे बनासकाटा के जिलों के अंदर साढ़े से भी ज़्यादा गाँव जो हैं वो गाँव के अंदर सुबह शाम वो चाहे किसी भी ज्ञाति का हो किसी भी उम्र का हो क्योंकि हमारे यहाँ पे पाँच या दसवीं क्लास में पढ़ते हुए बच्चे भी अगर गांव के अंदर फादर मदर के कुछ काम है तो वो भी दूध लेकर आते हैं और साथ में बुढ़ा भी लेकर कर आता है नो तो जात जात जात पात के ऊपर उठ के उम्र से भी ऊपर उठ के सब लोग सुबह शाम जैसे ही आते हैं जिस नंबर से आते हैं तो वो लाइन में खड़े रहते हैं तो सीधे और ये मैं मेरा ऐसा मानना है कि इनडायरेक्टली वो गाँव के अंदर संगठन का भी काम करते हैं क्योंकि जो लास्ट में आए वो लास्ट में ही खड़ा रहेगा जो पहले आएगा वो पहला खड़ा रहेगा वो चाहे दो लीटर दूध लेके आएगा या पचास लीटर दूध लेके तो ये जो जो बिजनेस है इसमें सब अगर साथ में मिलकर चलते हैं और साथ में मिलके अगर कोई शुरुआत करते हैं तो शुरुआत का आ, वो शुरुआत का अंत बहुत अच्छा ही होगा और विकास ही विकास होगा उसमें कोई कोई वो शंका नहीं है मेरे को अच्छा एक और बात पूछना चाहूँगा जैसे हमारे युवा साथी है काफ़ी बार ये लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हमें नौकरी मिल जाए या कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अपना करियर बनाना चाहते हैं तो क्या इस डेयरी के क्षेत्र में आकर वो अपना करियर बना सकते हैं हाँ जी तो बहुत सारे साथी हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं क्योंकि अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूं रोज़गारी की बात करता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि 1250 के गाँव गाँव के अंदर हमारी समितियाँ हैं वो समितियाँ अंदर की भी हमारे मंत्री श्री होते हैं और उनके साथ भी टेस्टर्स एंड ग्रेडर लोग भी होते हैं वहाँ पे भी एम्प्लॉयमेंट का और रोज़गारी का काम है एट द सेम टाइम वो दूध लाना जैसे होता है तो भी टैंकरों के साथ तो वो पूरे टेंकर फैमिली उनके साथ तो हमारे जितने भी वेंडर्स हैं वो वेंडर्स का पूरा फैमिली का भी विकास यहीं से होता है हम अगर डेयरी की बात करते हैं तो डेयरी के अंदर भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हमारे साथ जुड़े हैं जैसे चार्टर्ड अकाउंट्स से लेके लेके आईटी विभाग के आईटी टी प्रभाग के भी एक्सपर्ट्स हैं हमारे पास डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं वेटनरी के भी डॉक्टर्स सब लोग हैं डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट भी है और मेकेनिकल इलेक्ट्रिकल से लेके ऑटोमेसन के भी इंजीनियर्स लोग हैं तो और एट द सेम टाइम अगर आप कम पढ़े हैं आईटीआई भी किया हुआ है तो आईटीआई के अंदर पे मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल से लेके भी लोग हमारे यहाँ साथ जुड़ रहे हैं तो कुल मिला बनासकाटा जिले के अंदर बनासकाटा का जो डेयरी है सबसे बड़ा डेयरी है तो पूरे डेयरी के अंदर नहीं पर डेयरी के बाहर भी हमारे जो इनपुट्स हैं एंड आउट जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे मतलब इनको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन तो सब जगह पर पूरी सप्लाई चेन के अंदर बहुत सारे परिवार जुड़े हुए हैं और उनकी आमदनी डेयरी की वजह से चलती है तो दूध के प्रभाव से अंदर दूध अलावा एक प्रोडक्ट है बट दूध के साथ साथ बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हम लोग कर रहे हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया डॉक्टर प्रहलाद जी मुझे लगता है कि हमारे इस कार्यक्रम को अब जो सुन रहे हैं और युवा साथियों को भी ख़ास करके आह्वान है इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं जैसे कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में भी कुछ अपना टेक्निकल काम करते हुए भी या फिर आप आईटी सेक्टर में बहुत रुचि रखते हैं तो इस फील्ड में भी उनका ज़रूरत पड़ता है तो मल्टीपल जो भी आपके अंदर टैलेंट है उन चीज़ों को आप लेकर इस डेयरी क्षेत्र में आ सकते हैं आपका वेलकम है और बहुत बड़ा एक सुंदर करियर आप बना सकते हैं और बहुत सारे लोग अपने जीवन को चला रहे तो भी अपना करियर बहुत ही अच्छी तरह से बना सकते हैं तो मैं चाहूँगा कि वैसे भी जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे कि वेटरनरी डॉक्टरों की भी बहुत ज़रूरत होती है और वांटेड हमेशा ही रहते हैं पूरे भारतवर्ष में भी उनकी बहुत जरूरत है तो आप वेटरनरी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे युवा साथियों को जानवर का डॉक्टर क्या बनना है इसलिए नहीं जाते हैं लेकिन उनकी जो अहमियत है वो अगर आप समझ लेते हैं तो भारत में नहीं विदेश में भी डॉक्टर जो है वेटनरी डॉक्टर को बहुत सम्मान मिलता है सिर्फ भारत में थोड़ा सा वो सम्मान शायद पहले नहीं देते थे लेकिन आज बहुत सम्मान आज है और तो बहुत डिमांड है, है और लोग सम्मान से जानते हैं उनको बुलाते भी हैं और आज अगर हम लोग काम करते हैं तो एक इस रिस्पेक्ट हमको मिलता है तो इसीलिए इन इसके लिए आपका आह्वान है आप सभी लोग युवा साथी जितने भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और डेयरी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना है तो एज ए वेटनरी डॉक्टर का अपना करियर बना सकते हैं बहुत अच्छी तरह से कमा भी सकते हैं और सम्मान भी आपको प्राप्त कर सकते हैं आप तो चलिए बहुत ही अच्छा लगा डॉक्टर प्रहलाद जी हमारे साथ जुड़े और बनासकाटा का जो डेयरी वाला जो सिस्टम है व्यवसाय है उसके बारे में बहुत ही डिटेल में उन्होंने बताया किस तरह से वो काम चल रहा है और आगे चल के जो श्वेत क्रांति जो बन गई है और उसी तरह मधु क्रांति भी आने वाले समय में शायद बनासकाटा से ही वो नाम निकलेगा कि आजकल जैसे बनास हो व्यवसाय के बारे में जब बात करते हैं तो बनासकांटा का नाम पहला लिया जाता है वैसे ही आगे चल के जब मधु के बारे में बात होगा हनी भी हनी के बारे में बात होगा तो बनासकांटा का नाम ही होगा तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब आपने अपने बारे में बताया और अपने पूरे सिस्टम व्यवसाय के बारे में बताया अच्छा लग रहा है तो चलिए इसी के साथ मैं कहूँगा आपको बहुत सारे लोग राजस्थान गुजरात के लोग सुन रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज जरूर दें हाँ जी एक मैसेज तो मैं भी हमारे बनासकाठा जिले के अंदर जो हमारे डेरी हैं बनास डेरी के हमारे चेयरमैन माननीय श्री शंकर भाई चौधरी साहब और हमारे नियामक मंडल के सभी डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर और सभी प्रोफेशनल और साढ़े तीन लाख जो हमारे दूध उत्पादक भाई और बहनें हैं उनकी ओर से मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप मार्केट के अंदर है और क्वालिटी एंड सेफ फूड देने के अगर आपका आपका गुंजाइश है और आपकी इच्छाएं हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती तो आपका विकास होना ही है उसमें कोई शंका नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर प्रहलाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपको जो सफलता मिलेगा ही निश्चित तौर पे मिलेगा थोड़ा शुरुआत में मेहनत लगता है लेकिन बाद में आपको आसानी भी होगी और आप बहुत ही अच्छी तरह से सफल जीवन भी व्यापन करेंगे तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और डॉक्टर प्रहलाद जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुने हैं रेनुम नाइनटी पॉइंट फॉर सुनते रहो मुस्कुराते रहो काना तेरी लीला नारी अरे नन्हा छोटा नन्ना काना, काना है बोला बड़ा पर छुटकियों में आसमां से चाँद लेके उड़ा अरे अपना काना प्यारा काना धीरे ऐसी होगी बड़ा, उसकी इंशा रतों में राज छुपा, अरे अरे हो, अरे हो के सबको नचा बंसी बजाने दो